दीये ज नमस्कार आज मैं जो कहानी लेकर आ रहा हूं उसमें मेरे बारे में तो बहुत कम है परंतु एक ऐसी दोस्ती के बारे में बात करेंगे जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने विकसित होते हुए पैदा होते हुए देखी और वो दोस्ती है मेरे पिताजी की और सरदार जसपाल सिंह की ये बात उस समय की है जब मेरे पिताजी सर शादीलाल डिस्टिलरी डिस्टिलरी मंसूरपुर मंसूरपुर में में ऑफिसर ऑफिसर थे। का मतलब डिस्टिलरी में, आ, स्पिरिट बनती थी और वहां से स्पिरिट चूंकि ये लाइसेंस वाली चीज होती थी तो एक सरकारी अधिकारी पोस्ट होता था एक्साइज डिपार्टमेंट का जो उस स्पिरिट को इशू करता था तो बहुत से लोग आते थे स्पिरिट लेने के लिए बहुत सी आ, कुछ तो वहाँ पर डिस्टिलरी में शराब या रम बनती थी और कुछ स्पिरिट यानी कि 95 परसेंट या शायद 99 परसेंट प्योर अल्कोहल कुछ लोग दवाई के लिए ले जाते थे कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ले जाते थे वगैरह वगैरह तो ये बात एक दिन की है जिस दिन की पिताजी दफ्तर पहुँचे तो एक सरदार जी एक नवयुवक सरदार वहां पर आया हुआ था अपनी दवाई कंपनी के लिए स्पिरिट ले जाने के लिए उसकी कंपनी यानी उसकी फैक्ट्री जम्मू में कहीं थी और ये डिस्टिलरी मुजफ्फरनगर जिले में थी मंसूरपुर नाम के गांव में तो पिताजी ने हसब मामूल जो नॉर्मल कोर्स में उसके लाइसेंस देखा जितनी स्पिरिट उसको देनी थी उसका ऑर्डर किया और उससे कहा ठीक आप अपनी स्पिरिट लीजिए और जाइए वो आदमी अपनी स्पिरिट लेने के लिए चला गया उसके बाद क्या होता है कि पिताजी लंच टाइम में घर आया करते थे लंच टाइम शायद डेढ़ या दो बजे होता होगा ऐसा मुझे लगता है और उस समय पिताजी जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो सरदार नवयुवक अभी भी बाहर बैठा हुआ है तो उन्होंने उससे पूछा कि अरे भाई सरदार जी आप क्यों बैठे हैं आपको तो मैंने सुबह ही ऑर्डर दे दिया था सरदार ने कहा सर एक्चुअली आपके यहाँ का एक पंप खराब हो गया है तो इसलिए इंजीनियर उसको रिपेयर कर रहे हैं और मेरा काम रुक गया है तो पापा ने कहा कि ठीक है तो ये बताओ तुमने खाना वाना खाया वो सरदार थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि सर अगर मैं चला जाऊंगा तो तो आपके ये लोग कहेंगे जब अगर जो इनको पंप ठीक हो गया तो ये मुझको ढूंढेंगे और जब मैं नहीं मिलूंगा तो ये कहेंगे सरदार जी थे नहीं और मेरा आज का इशुएंस खत्म हो जाएगा तो पापा ने कहा नहीं नहीं ऐसा क्यों होगा ऐसा करो तुम तो मेरे साथ चलो वो सरदार आश्चर्यचकित हो गया बोला साहब आपके साथ कहा चलू उन्होंने कहा कि अरे मैं अपने घर जा रहा हूं तो मेरे घर चलो सरदार और अधिक आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि सर आप मुझे जानते नहीं हैं पापा ने कहा हाँ नहीं जानता हूं तो क्या हो गया तुमसे खाने को ही तो कह रहा हूं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूं वो तो सरदार बोला सर मैं तो चला चलूंगा आपको कोई दिक्कत ना हो पिताजी ने कहा चलो चलो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और वो उसको अपने साथ लेकर के फैक्ट्री से हम लोग का जो क्वार्टर था पिताजी का वो तकरीबन आधा किलोमीटर होगा वो उस गर्मी की दोपहरी में चलते हुए घर तक आ गए जब घर पर पहुंचे तो माता जी ने दरवाजा खोला माता जी को हम लोग अम्मा जी कहते हैं अम्मा जी ने दरवाजा खोला हम दोनों भाई वही थे आस में और उस वक्त हमारी उम्र शायद दस ग्यारह साल की रही होगी तो इसलिए हमें इतना ही याद है कि जब माताजी ने दरवाज़ा खोला और सामने एक अतिथि को देखा तो उन्होंने पिताजी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा और पिताजी ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के ना बिना किसी लाग लपेट के कहा कि ये सरदार उस सरदार जी ने अपना नाम बताया जसपाल सिंह उन्होंने कहा ये सरदार समझ लो हमारे भाई जैसे हैं और आज खाना ये यहीं खाएँगे आपने कहावत सुनी होगी हाथों के तोते उड़ जाना तो माता जी के हाथों के तोते उड़ गए उन्होंने पिताजी की तरफ देखा सरदार जी की तरफ देखा, देखा और हम बच्चों की तरफ देखा बच्चों की तरफ शायद इसलिए देखा क्योंकि वो आ, मेरे ख्याल से पिताजी को शायद डपटना नहीं चाहती होंगी हम लोग के सामने और सरदार जी के सामने भी ऑफकोर्स उन्होंने कहा आइए आइए सब लोग घर के अंदर आ माता पापा से कहा कि आना। चले गए किनारे शनिश्चर है उन्होंने कहा और शनिश्चर को हम लोग के घर में खिचड़ी बनती है तुम्हें यह भी मालूम है पापा ने कहा हाँ ये भी मालूम है तो उन्होंने कहा तो आज खिचड़ी बनी और तुम अपने घर में मेहमान लेकर आए हो वो भी खिचड़ी खिलाने पापा ने एज यूजुअल जैसे कि वो हमेशा ही करते थे वो हंसे थोड़ा सा और उन्होंने कहा कि अरे तो इसमें क्या हो गया जो हम खाएंगे वही तो हमारा मेहमान खाएगा मैं कोई इनविटेशन देकर थोड़ी बुलाया है जसपाल सिंह साहब ये सारी बातें सुन रहे थे जसपाल सिंह ने कहा भाभी जी फिकर मत करो इन्होंने मुझे भाई कह दिया है अब तो भैया के घर में जो भी मिलेगा वो खाना ही है और आप क्या खिचड़ी क्या आप मुझे आटा घोल के भी पिला दोगी तो भी मैं खा लूंगा माताजी थोड़ी शर्मिंदा तो जरूर हुई परंतु उन्होंने खिचड़ी रखी और शायद मुझे ऐसा याद आता है कि उन्होंने कुछ पापड़ वगैरह भी निकाले थे और सरदार जी को खिलाए गए सरदार जी वो खिचड़ी खाकर चले गए तो ये बात सन 1964 की है। आप विश्वास करिए सर। सरदार जसपाल सिंह का उसके बाद विवाह हुआ उस विवाह में हम लोग निमंत्रित थे उसकी भी एक मजेदार कहानी है कि हम लोग विवाह में तो नहीं पहुंच पाए परंतु उसके बाद हम लोग उनके घर गए जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे तो सरदार जसपाल सिंह हम लोगों को लेने बस अड्डे या रेलवे स्टेशन आते थे उस दिन भी वो हम लोग को लेने के लिए शायद रेलवे स्टेशन पर आए थे और हम लोग टैक्सी में जा रहे थे सरदार जी आगे बैठे थे हम दोनों भाई माता जी पिताजी पीछे बैठे हुए थे टैक्सी में तो माता ने पूछा और हमारी देवरानी कैसी है जसपाल सिंह जी ने देवरानी का रानी सुना देव नहीं सुना वो आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ गए और बोले आपको भाभी उसका नाम भी याद है? बस आप फिर तो क्या था? हम जब उनके घर पहुंचे तो मुझे जहां तक याद आता है उनकी दो बुआ थी वो दर मतलब उनकी दो बहनें थी जिनको हम लोग बुआ जी कहते थे वो दरवाजे पर खड़ी थी और वो संबंध जो उन्नीस में बना था वो संबंध 2012 तक यानी कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक वैसा ही बना रहा शादी ब्याह हंसी खुशी गम सब में वो हम लोग के साथ मिलते रहे आते रहे संबंध बने रहे उनके बारे में और कहानियां बाद में बताऊंगा फिलहाल सिर्फ इतना ही कहकर मैं बंद करूंगा कि ऐसी दोस्ती और इस प्रकार से दोस्ती का जन्म बहुत कम बार देखने को आता है और मेरे लिए तो यह एक अजूबा दोस्ती थी जो बिना किसी स्वार्थ के पैदा हुई थी और बिना किसी स्वार्थ के पिताजी के संपूर्ण जीवन चलती रही